पैसा चुकाने के बाद उसका डेथ हो गया उसका पहले लेकिन कुत्ता जन्म हुआ था ऐसा करके देखा जाए हजारों लाखों प्रमाण है आत्मा अविनाशी आत्मा मरता नहीं और भागवत तत्व का बारे में हमने इधर भी बताया वो लोग तो मानेगा नहीं सामने रहने से अच्छा होता जो विचार वहां किया पर वो लोगों का फिटिंग्स है एकदम द्वारा उस सब बात हम नहीं कहेंगे तो ये जो गुरु वैष्णव को मरना और ऑर्डिनरी आदमी को मरना दोनों बराबर नहीं है जब भी आत्मा तो मरता ही नहीं और गुरु वैष्णव का जो मरना और साधारण आदमी का मरना एक नहीं है दोनों एक नहीं है कोई आदमी बोले जे हमने तो देखा गुरु वैष्णव खाता पीता है सोता है हमारा माँ सब तो एक ही किस्म का है उसमें क्या डिफरेंस है डिफरेंस तो कुछ नहीं है तो इसका लिए विचार ये है एक एक एक ऑफिसर अपना ऑफिस ऑफिस टाइम में जो इंटरवल होता है हाफ एन आवर वो ऑफिसर अपना कमरे में बैठकर एक चिट्ठी लिख रहा था इंटरवल जो है हाफ एन आवर ब्रेक होता है वो उस टाइम में क्या हुआ चिट्ठी लिखने के बाद उसका दोस्त आया ऑफिस का कॉलिग उसको बोला आप, आप बाहर जा रहे हो और ये काम करो ये हमारा ये जो चिट्ठी थोड़ा ड्रॉप कर देना तो उन्होंने चिठ्ठी हाथ में लिया बोला किसको को चिट्ठी बोला हमारा भाई को अमित चैटर्जी आलिपुर सेंट्रल जेल कैलकाटा 27, तो उन्होंने चौंक गया आपका भाई जेल में है कैदी आप चिट्ठी लिख रहे हो इधर एड्रेस है वो बोल रहे मारा भाई तो अलीपुर सेंट्रल जेल में रहता है लेकिन कैदी नहीं है वो जेल का सुपरिंटेंडेंट है तो जेल में सुपरिंटेंडेंट भी रहता है और कैदी भी रहता है ऐसा माफी वैष्णव लोग की दुनिया में रहता है लेकिन वो लोग बद्धजीवों का जैसा बद्धजीव कैदी है न बॉन्डेड सोल बोलता है इंग्राजी में बद्धजीवों का बद, बंधन दशा है और गुरु वैष्णव का बंधन दशा नहीं है मुक्त पुरुष है शास्त्रों में बहुत किसीम का विचार है नौ जन्मो कर्मो नौ जन्म कर्मो च वैष्णवा नाम च विद्या शास्त्रों में बताया गया वैष्णवों का जन्म और कर्म का बंधन नहीं होता शास्त्रों में बताया गया नौ जन्मो कर्म बंधनम वैष्णवान छा थे वैष्णवगणों का जन्म और कर्म बंधन नहीं होता वो तो लोग मुक्त तो पुरुष होते हैं ये तो इसीलिए आते भागवत का बहुत प्रमाण है वो तो भागवत का प्रमाण मानेगा कि नहीं गया हम तो जाने नहीं सामने होने से अच्छा होता भागवत में बहुत प्रमाण है भागवत में पुरुष का सफा बोला दिया है जो ये बद्ध जीवों को बचाने के लिए ये भगवान अपना पार्सोदों को भेजता है दुनिया में अब वो माने नहीं माने हम क्या करें वो सामने रहने से आता सुविधा होता तो ये भगवान का जो पार्षद है भगवान एक ही है पुरुष पुरुष है भगवान एक लेकिन बाकी जो जीवात्मा है सब उनका शक्ति समझा मेरा बात तत्स्था शक्ति जीव जो है सब तत्स्ता शक्ति है और भगवान जो है एकमात्र तो पुरुष है भगवान छोड़ के दूसरा पुरुष नहीं है सब पुरुष का अभिमान मानता है ऐसे एक जन्म के बाद दूसरा जन्म जो होता है कभी लड़की जन्म होता है कभी लड़का जन्म होता है कभी पशु जन्म होता है ये तो होते रहता है इसका बारे में बहुत प्रमाण है बहुत सारे प्रमाण है जो ये एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर जो पकड़े उसमें वो लड़की हो कि लड़का हो गीता में प्रमाण है जंग जंग बा स्वर्णम भावम तैजती अंति कलेवरम है ना जो जो भाव को लेकर आप शरीर को त्याग करोगे उसी भाव का मुताबिक आपका जन्म होगा गीता में भगवान बोला हुआ है अब ये गुरु विष्णु जो है गुरु विष्णु का जो मत बोल के एक चीज वो लोग समझता है ये असली मत नहीं जब भजन करते करते भगवान का पास चले जाते हैं भगवान का पास चले जाने का बाद भगवान का जैसे अर्चन होता है वो लोगों का भी अर्चन होता है क्योंकि वो लोगों का मत नहीं होता भागवत में पूर्ण प्रमाण है जनस्व कृष्णाद विमुख स्व दैवाद अधर्म शील अनुग्रहाय चरण तिनूनम भूतानि भव्यानि जनार्दन भगवान का अपना परसद इस जगतवासियों को बचाने के लिए इस जगत में आते हैं और शरीर प्रकार के तो आना पड़ता है उसका शरीर हमारा माफिक नहीं है अपराकृत होता है और फिर शोरी छोड़ के जब जाता है भगवान को किसी आदमी ने बोले ये तो पत्थर का है मिट्टी का है उडेन है ये बोल सकता है ना लेकिन बात ये है जो ये दुनिया में जो सब चीज दिखाई पड़ता है अपना बुद्धि लगाकर तो हो नहीं सकता सब विचार इधर आज बोला वो विचार सुनने से हो जाएगा फिर भी हम थोड़ा सा और ऐड कर रहे हैं जितना सारे जिस तमाम दुनिया का वस्तु दिखाई पड़ता है उसमें वैष्णवों को भी देखा जाता है बोले वैष्णव तो मानुस का माफी है इसलिए उधर बोला था लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एब्सुल्यूट ट्रूथ अपराकित सत्व का रास्ता अपराकित सत्वों का जो जानने का जो तरीका है उसमें जो तर्क है उसमें कामयाब आप हो नहीं पाओगे तर्क के द्वारा आपका सलूशन निकालेगा नहीं तर्क इसमें समाधान नहीं है भगवत वस्तु बोल के अगर कुछ चीज है नहीं तो ये जो तमाम चाँद सितारे ये वायु बाता सब कुछ जितना सारे सिस्टम दिया गया इस जगत में हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा ऐसा पागल जिन्होंने विचार करके भगवान है कि नहीं ये विचार करके वो बोला भगवान नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता विचार करने बैठे निरपेक्ष रूप से उसको पता पड़ेगा क्योंकि जितना सारे साइंटिस्ट लोग हैं आइंस्टाइन से लेकर आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन तक कोई भी साइंटिस्ट जो लोग पहुंचा हुआ बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग सारे साइंटिस्ट लोगों का एक ही विचार है आइंसटाइन ने भी ये बोला आई वॉन्ट आई वॉन्ट नो गॉड्स थॉट्स ईश्वर का भावनाओं को हम जानना चाहते हैं आइंसाइन ने बताया आई वॉन्ट टू नो गॉड थॉट्स एंड द रेस्ट आर इन डिटेल्स बाकी जो है हमारा समझ में नहीं आ रहा है मैं ईश्वर की भावनाओं को जानने के लिए बहुत इच्छा है हमारा और आइंस्टाइन बचपन में जब रात रात का टाइम में आसमान में देखते थे वो हैरान हो जाते थे वो सब क्या देख रहे हैं हम कहा का कीड़े जैसा एक प्राणी और तमाम दुनिया में जी इतना बड़ा यूनिवर्स है उसका कोई मालिक नहीं है उसका कोई मालिक नहीं है ये हो सकता कभी इतना बड़ा यूनिवर्स है इसमें जितना सारे सिस्टम हैं, सब रेगुलेटेड वे में चल रहा है।, है लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है हो सकता है कभी साइंटिस्ट लोगों ने आइंस्टाइन न्यूचॉन जो कुछ है जो लोग विचार दिया है यहाँ तक तो कि न्यूटन का विचार भी आप पढ़े हो न्यूटन का विचार जब आप पढ़े हो बचपन में हम लोग पढ़े थे उसका बाद जब ऊपर क्लास में गया ग्रेजुएशन कंप्लीट, सब कुछ हो गया उसका बाद खबर आया न्यूटन का जितना सारी रिसर्च का थोड़ा बहुत है वो सब बेकार है वो एक्सेप्टेबल नहीं है समझा मेरा बात न्यूटन का बहुत सारे साइंटिफिक हमने विश्वास करके कर लिया लेकिन बाद में जब बड़ा हुआ वहां न्यूजपेपर में आया न्यूटन का ये जो हाइपोथेसिस एबोग एबोग्रो है केमिस्ट्री में एवोग्रो का हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस क्या माने है इसका हाइपोथेसिस का क्या माने है हाइपोथेसिस एक्चुअली तो प्रमाण नहीं है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस जो बोल के जो चीज है वो तो प्रमाण नहीं है तो साइंटिस्ट लोगों का जो हाइफोथिस है जो प्रमाण है आप लोग मानने के लिए एजुकेशन कर रहे हो तो आप तो क्वेश्चन नहीं करते हो क्वेश्चन कर दो लेकिन जब भक्ति में जाते हो तब तो आपका क्वेश्चन आ जाता है क्यों भगवान को मानेगा क्यों ये करेगा वो करेगा तो वहां जो आइंस्टाइन ने पूरा बताया जो ये तमाम जो एक विश्व है इसका पीछे एक रहस्य है न्यूटन भी बताया हमने इतना कोशिश करके इतना रिसर्च किया लेकिन हमको ये लगता है कि ज्ञान समुद अरे बाहर जाओ ना ज्ञान समुंदर का ज्ञान समुंदर का किनारे हम खड़ा होकर हम दो एक पत्थर उठाने का कोशिश किया ओशन ऑफ नॉलेज देखो जो आदमी मैंने विवेक होता है जिसका अंदर वो सोचे दुनिया में जितना सारे एजुकेशन है और एक एक एजुकेशन का ब्रांच खुलते चलो इसका जो एक एक किस्म का ब्रांच निकल जाता है उसमें कितना एडुकेशन समझा मेरा बात ये सब विचार करके देखो वास्ट अनंत ये जो विश्व में ये जो मेटेरियल नॉलेज जो है ये कितना कीमत है उसका कीमत कितना होगा इतना नॉलेज एजुकेशन कर इन्होंने डॉक्टरी किया इन्होंने केमिस्ट्री में इस ब्रांच में रिसर्च करके पीएचडी किया इन्होंने फिलोसफी में रिसर्च किया फिलोसफी करके डॉक्टरेट मिला इसको अलग अलग था सिस्टम है सब एजुकेशन करने का बाद उसको क्या होता है डॉक्टरेट मिलता है लेकिन ये जो नॉलेज है ये नॉलेज तो ऋषि मुनियों से ज जैसे हमारा शास्त्र से पूरा आया है इधर इसमें जो तर्क करने वाले पहले से अगर तर्क करना शुरू कर दे उसको कोई विचार में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा पहले से ही तर्क हमने उधर बताया था अगर आपका एजुकेशन जब शुरू हुआ था तब तो आपका घर में पंडित जी आए थे मास्टर जी आके बोला ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए बी ए सी लिखो के क बुला दिया तो पहले से अगर आप तर्क शुरू कर देते क्यों बोलेगा भाई ये अ है क्यों को है क्या कारण है हम मानेंगे नहीं तो आपका एडुकेशन होगा नहीं होगा लेकिन उसको आप मान लिया इससे आगे चलकर ये शब्द जो शब्दों देकर जो ग्रंथ है वो सब को पढ़ाई किया मस्त मनुगत्व में उसका बाद आपको भगवान को भगवान को भगवान का ओर आप चल पड़े हमारा परम पूजा माधव गोस्वामी महाराज जी का जिंदगी में एक इंसिडेंट हुआ जब साइंस कॉलेज में कैलकता यूनिवर्सिटी कॉलेज में वहां बहुत दिन पहले आज नहीं सी.वी. रमन डॉक्टर सी.वी. रमन जो लाइट का स्पेक्ट्रा का ऊपर रिसर्च किया बड़ा घमंडी था सी.वी. रमन बहुत घमंडी था अहंकार हम इतना बड़ा प्रोफेसर है वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है तो उसपाद जी ने हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती के स्वाई बहुपाद जी ने परम पुजवा माधव गोस्वाई महाराज तब उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में थे उसका नाम था भाइयग्र ब्रह्मचर्य हायगिर ब्रह्मचर्य को भेजा सी रमन को इनवाइट करो हमारा सिंपोजियम चल रहा है एक महीना का उसमें उसको सभापति का आसन में हम लोग सम्मान देंगे तो आप अगर बोलोगे क्योंकि क्या दरकार है उन लोगों को बुलाने का तो फोपा जी का सिस्टम था समाज में अगर बड़ा बड़ा आदमी भक्ति स्वीकार करते तो ऑर्डनेरी आदमी का स्वाभाविक रूप में रुचि हो जाता इतना बड़ा आदमी भक्ति करते तो कुछ ना कुछ होगा हम भी करें इसलिए आते तो जब निमंत्रण करने गया तो सी रमन अपना चैम्बर में काम कर रहा था नियम है बाहर में स्लिप लिखा अंदर जाना है स्लिप दिखाएंगे वो अगर अप्रूव करें कि हाँ लाओ तो ला सकता नहीं तो नहीं ला तो वहां जो उसको जब इनविटेशन भेजा इनविटेशन भेजा बोला उसको लाओ स्लिप लिख के दिया तो जब वो अंदर गया महाराज जी अंदर गए क्योंकि जो गेटमैन है बोला जब जाओ आपको बुलाया जब गया तो सी इतना अभिमानी है अहंकारी है इतना बड़ा महापुरुष आया है वो बात नहीं किया माथा नीचू करके काम कर काम कर रहा है बोला यस बोलो क्या है तो माधव गुस् महाराज जी का साथ वो, वो देखना नहीं चाह देखना चाहिए कौन आ रहा है देखा भी नहीं इतना घुमंड और बिना देखे बात चल रहा है किस लिए आयो यस बोलो किसलिए आयो अंग्रेजी में बोल रहा है हम हम आपको हिंदी में बता रहे तो महाराज जी बोले हमारा गुरु जी श्रीशिलाभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी डॉक्टर भोपाध जी ने हमारा गौड़ी मिशन का एक महीना का सिंपोसियम चल रहा है तो उसमें आपको सम्मेलन में आपको बुलाया गया इन्वाइटेशन किया तो आपको सभापति का रूप में वरण किया आप अगर इन्वाइटेशन एक्सेप्ट करो तो अच्छा है तो उन्होंने बोला व्हाट आई कैन नॉट सी दैट आई कैनॉट बी जो देखता नहीं उसको हम विश्वास नहीं करते क्या बेकार था तो गुस्वाई महाराज ने तब तर्क दिया सर कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द वॉल? ये दीवार का अंदर काम कर रहे हो चेम्बर में आप की जान सकते हो दीवार का पीछे क्या हो रहा है तब इधर घूम के देखा कौन बात कर रहा है तो देखा देखा महापुरुष दिव्य महापुरुष महाप्रु देखने में कितना सुंदर महाप्रभु माने माधव महाराज को देखने से पागल हो जाता आदमी तो देखा सुवर्ण कांती अजान लंबी भूज भुज। बात करना शुरू कर बोले शहर जब आपका दीवाल का पीछे क्या घटना चल रहा है आपको पता नहीं है तो यहां बैठ के अगर आप बोल दोगे दीवाल के पीछे कुछ नहीं है ये कि ठीक है तब उसका पास देखा इसके बाद बोला जे तुम्हारा गुरुजी भगवान देखा सकता है तुम्हारा गुरुजी भगवान दिखा सकता है तो बोला यस देखा सकता है तो देखाओ दिखा सकता दिखाओ तो बोले महाराज आई हैव वन क्वेश्चन बिफोर यू माधव गोस्वी महाराज ब्रह्मचारी बोला क्या क्वेश्चन है बोला आपका पास एक क्वेश्चन है आप तो पहुंचा हुआ साइंटिस्ट हो और आपका इधर रिसर्च करने आता है आदमी तो इसका तरीका क्या है हम रिसर्च करना चाहता है, अंडर योर गाइडेंस आपका गाइडेंस में मैं रिसर्च करने चाहू क्या फ्रसीद? आप कैसे करोगे आज एजुकेशन करो पहले ग्रेजुएशन करो ग्रेजुएशन का स्पेशलिस्ट करो ग्रेजुएशन के बाद बीएससी हो जाने के बाद उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो एमएससी करो एमएससी का बाद फिर रिसर्च करो लाइट का ऊपर तो फिर हमारा इधर 200 आदमी को एग्जाम लिया जाए जितना आदमी आए एग्जाम ले उसका बाद उसमें से थोड़ा रिक्रूट करने का ये तरीका है पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसके बाद जो पास करे उसको हम भारवाल लेगा भारगाल भारवाल में जो पास होगा वही दस बीस आदमी को हम रखेंगे बाकी वहीं छाट के फेंक देंगे तो उसी दस आदमी हमारा गाइडेंस में पूरा चार सात पाँच साल रिसर्च करे उसका थीसिस अगर सही हुआ तो हम डॉक्टरेट उपद हमारा यूनिवर्सिटी दे देंगे तो हाई ने बोला कम टू द पॉइंट आपका अगर रिसर्च करने जाओ तो ऐसा पद्धति है हमारा पास भी कुछ तरीका होता है पद्धति आप अगर भगवान को जानना चाहते हो देखना चाहते हो तो आपको मेरा गुरुजी जी का पास जाना पड़ेगा गुरुजी जी का पास जाने का बाद आपको गुरुजी जैसे इंस्ट्रक्शन दे वैसा मुताबिक आपको भजन करना पड़ेगा और भजन करने का बाद आपका धीरे धीरे रियलाइजेशन होते रहेगा उसका बाद भगवान खुल्ला खुल्ला दिखाई पड़े ये प्रोसीड्योर है समझा मेरा बात जब भजन करोगे धीरे धीरे गुरुजी का गाइडेंस पे तब तो भगवान दिखाई देगा तो आपका जैसा रिसर्च का ऐसा सब पद्धति है इतना सारे नियम है कानून है तो आप हमको रिसर्च में रखोगे फिर आपका गाइडेंस में मैं रिसर्च करे फिर उसके बाद डॉक्टोरेट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा वो डिपेंड करता है तो हमारा गुरु जी पास भी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि जो चीज आप देखना चाहते हो परमात्मा भगवान को ये नेकेट आई जो ये जो आई रक्त मांस का खून और तुम्हारा कुछ ब्ला खून है और तुम्हारा मांस है फ्लैश ब्लडी कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लैश इसको लेकर भगवत दर्शन नहीं होता समझा मेरा बात पहला बात ये है हमारा सरस्वती ठाकुर जी ने बताए देर इज ए बिग गैपिंग बीचिंग दिस ट वर्ल्ड एंड मेटेरियल वर्ल्ड जड़ जगत और अपराकित जगत का अंदर बिस्तौर तो एक डिफरेंस है गैपिंग है वो गैपिंग क्या है वो गैपिंग है जड़ दर्शन की इम्पीडिमेंट्स जड़ दर्शन हमारा जो जड़ वहां एक लड़की जा रहा है बहुत सुंदर वहाँ एक लड़का जा रहा है वो सुंदर ऐसा करके जो दर्शन है सब जड़ दर्शन है ये जड़ दर्शन क्या है कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लेश आपका शरीर बना हुआ है आप ये बोल सकते हो कि खून इज ब्लड एंड फ्लेश का कंसेप्शन का बाहर आपका दर्शन है प्रमाण कर सकते हो आपका जो दर्शन है हर वक्त इज मिलावट दर्शन है प्योर दर्शन नहीं है हर वगत जो चीज भी देखो आपका एस्टीमेशन का एक विचार रहता है वो कैसा है कितना लंबा कितना चौड़ा कितना जानता है विचार रहता है एस्टीमेशन वो जो एस्टीमेशन का जो विचार है हम माप लेंगे विचार करके हम समझ लेंगे ये अपराधिक जगत में भगवान और भगवत वस्तु भगवान का नाम भगवान का धाम भगवान का परिकर वैशिष्ट ये जानने के लिए आपका ये जानने के लिए जो तरीका है ये तरीका नहीं है इसलिए पहले आपका अगर दो लोग सब भगवान को जानना चाहे तो नियम है पहले बेसिक कुछ विश्वास लेके शुरू करें। उसका बाद धीरे धीरे उसको पता चलेगा क्या है नहीं है ये पत्थर का मूर्ति है कि क्या है पता चलेगा आपको साक्षी गोपाल का प्रमाण है चैतन्य चैतन सुने हो साक्षी गोपाल का साक्षी गोपाल में क्या हुआ दो ब्राह्मण जो गया था तीर्थ करने के लिए वहां बड़ा ब्राह्मण बोला छोटा ब्राह्मण को आपको मेरा लड़की आपको मेरा लड़की का साथ शादी दे देंगे तो छो, छोटा ब्राह्मण बोला ये कभी नहीं हो सकता आप ऊंचे खानदान का हो मैं नीचा खानदान का हो आपका तो घर वाले राजी नहीं होगा तो उन्होंने बोला हाँ राजी हो वा हो मैं वादा किया तो जरूर हम शादी देंगे तो उन्होंने ठाकुर जी के सामने बोला साक्षी गोपाल को देखो तुम प्रमाण हो साक्षी हो अगर कुछ जरूरत पड़े तो तुमको हम बुलाएंगे तो जब घर में लौट आए तो उधर देखा गया घर वाले सारे उसको विरोध किया ये बेकार का लड़का इसका साथ मेरा बहन का शादी दोगे क्या पागल हो गया आपका दिमाग खराब हो गया पत्नी ने बोला हम भी मरेंगे लड़का बोला हम भी मरेंगे नहीं देंगे तो ब्राह्मण सोच हम तो वादा किया क्या किया जाए तो जब वो आया तो उसको टाल दिया बोला हम क्या वादा किया था कुछ याद नहीं है क्या करे ऐसा बोल दिया वो झूठा बोलने का इच्छा नहीं था उन्होंने इसलिए बोला कि हमारे घर वाले सब हमसे लड़ पड़ेंगे इसलिए बोला तो ब्राह्मण ने छोटा ब्राह्मण ने बोला ठीक है आप अगर नहीं मानते हो तो हमारा ठाकुर जी तो साक्षी है तो उसको हम बुलाएंगे तो लड़का ने जो बेटा है आपका दोस्त का माफी वो जाए कहाँ वृंदावन में एक प्रतिमा है वो भी पत्थर का बना है वो कभी चलता है देखा हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है अगर ठाकुर जी साक्षी दे दे तो साथ ही दे देंगे समझा मेरा क्योंकि उस, उसका मन में विश्वास नहीं है ठाकुर जी आ ही नहीं सकता आए तो दे देंगे तो वो छोटा मन चला गया पूरा उसका प्रमाण भी है ऐसा नहीं तो हम गम गप करते वो ठाकुर जी हैं अभी भी वो गया बिन्दा में जाके और ठाकुर जी के साथ प्रार्थना किया ठाकुर जी देखो ये लड़की को हम शादी करें ये मेरा इच्छा नहीं है क्या है ये रक्त मांसों का ये खून ये जो ब्लड एंड फ्रेश का जो शरीर है ये खून और मांस का जो इसका लिए हम नहीं कर रहे लेकिन ये बड़ा ब्राह्मण ब्राह्मण है बड़ा इन्होंने वादा किया लेकिन ये अगर हमारा बात टाल दिया उसको ब्राह्मण का झूठा बोलने का दोष लग जाएगा इसलिए जब प्रार्थना किया तो ठाकुर जी ठाकुर जी वो उत्तर दिए ठाकुर जी बोले देखो ठीक है ठाकुर जी उत्तर दिए खोद पर तुम काम करो वो जो गांव से आए हो वहाँ रेमुना रेमुना ने वो क्या साखी गोपाल वहाँ अब जाओ वो जगह है वो जगह गांव का नाम है पुरी के पास साखी गोपाल अभी पहले पुरी के पास नहीं था वो दूर था पहले पुरी के पास नहीं था राजा ने लाया था तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ वो गया और ठाकुर जी उत्तर दिया अरे तुम एक काम करो उधर मीटिंग बुलाओ वहां मैं आविर्भाव होके उधर साक्षी दे देंगे बोला ठाकुर जी तो वो ब्राह्मण ने बोला तुम आविर्भाव होके साक्षी दो फिर भी वो लोग को नहीं मानेगा वो लोग विश्वास नहीं करते आपको इधर से ये जो विग्रह है आपको चलना पड़ेगा समझा बोला आपको ही चलना पड़ेगा ठाकुर जी ने मजा करके बोला अरे हम तो मूर्ति है मूर्ति कभी चलता है तो उन्होंने बोला मूर्ति बात करता मूर्ति चलता नहीं मूर्ति बात कर सकते हो चलना भी चाहिए चलो जाना पड़ेगा आपको आप साक्षी हो तो क्या किया तो ठाकुर था, जी हर गया ठाकुर जी बोले ठीक है काम करो एक शेर एक शेर एक एक मतलब अजीत के जी तो से थोड़ा इधर उधर हिसाब है एक शेर चावल का भोग लगा दो और हम आपका पीछे पीछे चलते रहेंगे लेकिन देखना मत पीछे मोड़ के देखना मत मेरा पैर में जो पायल है नुपुर है उसका आवाज होते रहेगा छुन छुन छु तो वो आवाज से आवाज के द्वारा आपको आप समझ जाओगे कि मैं चल रहा हूं लेकिन देखो मत जब हमको देखोगे तो मैं मैं वहीं रह जाऊ विग्रह चल रहा है पूरा रास्ता चलकर जब वो गांव का नजदीक आ गया तो ब्राह्मण ने सोचा अभी हमने देखे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तो आ गया तो आने के बाद वो पीछे मुड़ के देखा तो विग्रोह हंस के मुस्कान दे के रह गया तो उन्होंने उनको वहां रखकर गांव में दौड़ कर गया और बोले महाराज आओ सब हमारा साक्षी आ गया प्रमाण देने के लिए आ गया वो लोग तो घबरा रूस क्या साक्षी आया पागल है क्या कि वो लोग बोला हाँ वो हाँ, सब गांव वाले सब आ गया आखिर दिखेरी वही विग्रोह खड़ा हुआ है बंसूरी ले गोपाल खरा हुआ है तो बोला ठीक है मीटिंग बुलाया साक्षी गोपाल ने उसी शरीर लेकर वहां प्रवचन दिया मैं साक्षी हूं वृंदावन में ये दोनों ब्राह्मण परिक्रमा करने गया तो बड़ा ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा किया कि मेरा लड़की का साथ इसका शादी दे दे और अभी वो उसका घर में थोड़ा समस्या बन रहा है इसलिए वो टाल दिया बात को इसको साबित करने के लिए मैं आया हूं मेरा नाम साक्षी गोपाल उन्होंने पूरा साक्षी दिया जब मेरा सामने ही ये घटना हुआ तो ठाकुर जी का कहने से शादी पूरा शादी हुआ ठाकुर जी चल के आए ऐसा एक घटना नहीं कितना घटना चाहिए हम सीरीज बोलते जाए जो ठाकुर जी पत्थर का नहीं है इसका वेद वेदांत से प्रमाण दे उसका खोपड़ी में नहीं जाएगा हम प्लेन बात कर रहे हैं जो वृंदावन में जो पता बोलते हैं और इवनिंग टाइम में जो प्रवचन करते उसके फर्क समझते हो ना अब जस्ट डिस्कशन चल रहा है इसमें जो प्रवचन का जो एक्ट हो तो वो नहीं चल रहा है उसको विश्वास दे कि ये ठाकुर जी जो पत्थर का नहीं है ये ठाकुर जी जो मेटल का नहीं है इसका प्रमाण और देखो बाकी खिरचौरा गोपीनाथ का बात आप सुने हो खीरचोरा गोपीनाथ माधवेंद्रपुरीपाद जी गए ये एक प्रमाण दिया पहले साक्षी गोपाल का खीरचौला गोपीनाथ आपका बालेश्वर में अभी भी है जा सकते हो वहाँ माधवेन्द्रपुरी बाद गए और वो रात का टाइम में ठहरे रात का टाइम में बाड़क कोटोरी खीर खीर मतलब वो दूध को दूध को एकदम घना करके एकदम क्रीम जैसा बनाता है औ बना के भोग लगता है बारह कूट और उस टाइम में माधवंदपुरीपाद जी का मन में बड़ा विरक्त तो। ऐसा ऑर्डिनरी साधु नहीं थे बड़ा विरक्त तो। महा उन्होंने विचार किया कि अगर हम ये जो खीर भोग लग रहा है इसका आस्वादन कैसा है इसको अगर हम पता चले तो हम ही वृंदावन में जाके सीना जी गोपाल जी को भी ऐसा भोग लगाएंगे इतना विचार आया था जब विचार आया उन्होंने धिक्कार दिया आपने छी छी छी छी हमारा अंदर में खीर खाने का लालच आ गया धिक्कार है ऐसा बोल के शरम के मारे वो चला गया बोला हमारा खीर हाँ वो दो चार क्वेश्चन है उसको उत्तर दे रहा है दंडवा तो दो बोला जे देखो हमारा मन में खीर खाने का लोबा गया धिक्कार दिया शर्म जिंदगी में वो कभी किसी से मांग के नहीं खाया जैसे सुखदेव गोस्वामी था सुखदेव गोस्वामी क्या करते थे किसी से कुछ मांगते नहीं थे तीन चार घर में जाते थे वो अगर गृहस्थी देख लिया तो बाबा आया है तो दूध देते थे तो लेते थे थोड़ा और दूसरा चीज नहीं लेते थे अगर घर वाले कुछ देखा नहीं तो फिर थोड़ा बहुत इंतजार करके भी चलते थे बुलाते नहीं अगर तीनों घर में चारों घर में कोई रिस्पांस नहीं आया तो बिना खाए रह जाते भोजन बिना हमारा माधव माधविंदी बात भी ऐसा ही है किसी से कुछ मांगते नहीं प्रमाण है चौधन चरता मिता बहन बिना खाए वृंदावन भ्रमण करने के लिए गया और नाम करते करते आनंद के मारे एकदम बैठ गया पैर का नीचे अब जब कुछ मांगा नहीं भूखे हैं तो ठाकुर जी ने क्या किया एक लोटा एक लोटा वो सीनाथ जी अभी भी है गुजरात में आप जाओ गुजरात में जाओ वो नाथोद्वार नाथोद्वार में है वो सीनाथ जी सीनाथ जी का जो कहानी गोपाल जी आके एक लोटा दूध लेके उसको सामने धर दिया वो पूरी वो ओ, ओ क्या कर रहे हो महात्मा को नाम पकड़ के ढका तो उसका हाथ में लोटा को दे दिया बोले क्या है बोले इसमें दूध है थोड़ा आप पी लो आप बिना खाए रहते हो और माधविंदपुर आपका कैसे पता मैं खाया नहीं भोजन नहीं किया आपको कैसे पता तो उन्होंने बात को घुमा दिया बोले तो ये गांव की माताजी आते हैं ना कपड़ा पपड़ा धोने तालाब में उन्होंने देखा आप बहुत टाइम से इधर हो और कुछ खाया पिया भी नहीं उसने मेरे को लोटा दे भेज दिया आप ये लोटा दूध भोजन कर लो बाद में आके मैं लोटा ले जाऊंगा बोल के चला गया और वो दूध पान करने का बाद दूध जब मुख में दिया माधव बंद बुरी बात का सिर घूम जाए क्या दूध है दूध तो रोजी में पीता हूं आज जो दूध मेरा हाथ में आया है यह तो लगता है बिजली चमकता है दूध मुख में दिया जैसे इसमें क्या अमृत है क्या चीज है कूड़ा पा लिया आश्चर्य लगा आज जो बालक मेरा सामने आया इसको तो ऑर्डिनरी बालक नहीं है उसका चाल बोल देखना जैसे खींच लेता है मेरे को क्या बात है फिर भी समझा नहीं ठाकुर जी का माया है चला गया बालक फिर रात को जब सो गया वृक्ष में तो, सो गया मतलब ऐसा नींद नहीं है माला करते करते थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तंद्रा आया तो उसमें वो जो बालक आया था वो हंस के बोल रहा है माधवेंद्र मैं तो तुम्हारा पास गया था तुम मेरे को पहचाना नहीं मेरा नाम है श्रीनाथ गोपाल मेरा नाम है श्रीनाथ गोपाल आप मेरे को पहचाना नहीं और मैं मेरा जो पोता कृष्ण का पोता बजरनाथ मेरे को प्रतिष्ठा किया था और मुसलमान लोगों का अत्याचार के मारे मेरा सेवक मेरे को जंगल में रख कर चला गया बहुत दिन से मैं जंगल में हूं इसी जंगल का अंदर है मेरे को निकालो और सेवा प्रतिष्ठा करो समझा मेरा बात तब तो क्या हुआ तब तो माधव बिंदुपुरी पर छलंग लगा उठा रोना शुरू कर दिया पागल गमा भेरी साक्षात भगवान गोपाल आया मेरा पास हम पहचान नहीं पाया आय राम धिकार दिया एकदम लुटपुट हुआ बाद में धीरज धारण किया पेशनसी पहले गोपाल आदेश किया मेरे को इधर अंदर है जंगल का अंदर ब्रजवासी को सारे खबर दिया जो गोपाल ने मेरे सपने में आया और गोपाल ये अंदर में है जंगल का अंदर आप चलो बोले महात्मा क्या बोल रहे हाँ आपका गांव का ही है चलो मेरा साथ और जानते हो ना सब लिया, सब लिया जंगल को काट कर अंदर में जब गया जो, जो जगह सपने में दिखा वहां गोपाल पड़ा हुआ है वहां बताया सपने में बहुत दिन में इधर हूँ और बारिश और धूप मेरा ऊपर लग रहा है और मैं चिंतन कर रहा कर रहा हूँ कब माधव असी मोर करीबे वे सेवा में कब माधवेन्द्रपुरी आकर मेरे को सेवा करे तो उसको लेकर स्थापन किया स्थापन तो था ही वो तो स्थापित करने वाला विग्रोह तो बोलना चलना उसका तो ठाकुर जी तो उसको भोग लगाया इतना सारे सेवा किया तो ये जो ठाकुर बोलते हैं और एक खीरचला गोपीनाथ जो है खींचोरा गोपीनाथ में गया इसका कहानी में वो माधव बिंदु गोपाल का आदेश हुआ मेरे लिए चंदन लाओ चंदन लाओ मेरे शरीर में जलन हो रहा है मलाई चंदन लाओ तो आपको ही जाना पड़ेगा तो बुढा हो गया अस्सी साल का उम्र तो गोपाल आदेश किया तो गया चंदन लेने के लिए जब पूरी जाए तब वहां इसी गोपाल का जो कहानी जो रात का टाइम में ठहरा बारह के भूल लगा फिर उसका बाद वो बोले हमारा धिक्कार हमको लोभ आया बाद में जब धिक्कार दे के बाहरी मंदिर का बाहर एकदम एक ठो दिन का टाइम में हाट हाट जा मार्केट विलेज मार्केट वहां बैठता है वहां जाके बैठ के नाम कर रहा है, अपने को धिक्का दे रहा है मेरा लोभ आ गया आज मैं तो ठाकुर जी का के पास दूध आता तो पाता हूँ आज कैसे लोभ गया ठीक नहीं है तो इतने में ठाकुर जी का शयन भी हो गया ठाकुर जी का शयन हो गया तो ठाकुर जी पुजारी का सपने में आया ठाकुर जी लोग मंदिर बंद करके जाके शयन किया इतने में ही ठाकुर जी सपने में आया और बोला ए पुजारी उठो तो चौंक गया बोला तुम लोग जानते नहीं हो मैं इच्छा करके अपना कापड़ का नीचे दो खीर रखा खीर खीर एक हॉय एक खीर रखा ये आंचल का नीचे और पुजारी ने हिसाब नहीं किया बाकी खीर लेके बाहर चला गया एक खीर अंदर है तो पुजारी ने मंदिर खोला बोला वहाँ मार्केट में बैठा हुआ है हाट में मेरा भाग तो माधविंदोरी उसको जाके दे के आओ ठाकुर जी बोल रहे हैं तो छलंग लगाकर कर उठे खुले मंदिर स्नान कर जा गया तो देखा कपड़ा का नीचे खीर है और उसको आंसू आ गया वो आके स्थान को परिष्कार किया फिर शयन दे के फिर खमा मांग के आया ठाकुर जी क्षमा करो और लेके मार्केट में गया विलेज मार्केट वहाँ चिल्ला चिल्ला कौन माधविंदु बुरीवाद हो आपके लिए खीर खीर चौरा गोपीनाथ जी ने खीर रखा हमारा गोपीनाथ जी ने खीर चौरा तो तब नाम नहीं हुआ था बाद में पड़ा था गोपीनाथ जी आपका लिए खीर रखा है माधवबिंदु बुरीवाद ने आवाज ल, सुना तो बोला मैं ही अधम हूं क्या बात बताओ बोला आपका लिए गोपीनाथ खीर रखा उनको तो रोना आ गया वो खीर दिया उसके चरण में दंडवत किया और फिर बोले जो आप जैसा महात्मा आपको तो ठाकुर जी इतना कृपा किया की सार्थक है, है आपका जीवन दंडवत करके आ गया उन्होंने खीर को पाया बहुत बेचैनी के साथ क्योंकि रोना आता है और फिर जो खीर का जो मिट्टी का पात्र है उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अपना कपड़ा का अंदर में रख दिया क्योंकि फेंकना नहीं एक एक टुकड़ा डेली लेंगे और गोपाल का किपा याद होगा उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही मेरा नाम सब जान जाएगा ग्राव का आदमी बोलेगा माधवंदपुरी बाद इतना बड़ा भक्त है जिसका लिए गोपीनाथ खींच चूरी किया है इससे अच्छा मैं भाग जाऊं इससे अच्छा मैं चले जाऊं तो उन्होंने भग गया पूरा चला गया लेकिन आते समय फिर आना पड़ा जब चंदन लेके जा रहा था उधर भी एक घटना घटा घटना हुई वहां उड़ीसा का जो राजा उनको चंदन दिया सब कुछ दिया गोपाल के लिए और जाने के लिए जब तैयारी है सब लेके जब इतना कष्ट करके आया फिर उसी जगह से गुजरा वो जो मंदिर है उसका नाम पड़ गया खीर चौरा वहां गुजरा रात को सपने में आया ए माधवेन्द्रपुरी सुनो ये जो हम जो श्रीनाथ जी गोपाल मैं हूं और यहाँ जो खिचुर एक ही है अब हमारा एक ही शरीर है इसी में चंदन घोस के लगा दो समझे मेरे बात कितना बड़ा आया सपने में बार बार आता वो आया सपने में बोला वो जो मेरा गोपाल जी का जो शरीर है यह जो गोपीनाथ का एक ही है मैं इसी में संध्यो मात करो अब चंदन घिसके इन्हें यही मेरा शरीर में लगा दो वहां शीतल हो जाएगा समझा मेरा बात ऐसा करके इतना सौ सौ प्रमाण है कितना बताए ये ठाकुर जी मेरा बात करता है चलता है बोलता है हम उपनिषद में भी प्रमाण है हम जो जिद का कान नहीं है आप देखते हो कान नहीं है ठाकुर जी का श्रीणति अकर्णो पश्चि पशी अचक्षु श्रीणति अकर्णो उपनिषद का बाद है जिसका आंखें नहीं वो देखता है जिसका कान नहीं वो सुनता है इं? जिसका पैर नहीं वो चलता है वो कैसे हमारा जो सर्व भट्टाचार्यों ने महाप्रभु का सतर्क किया उपनिषद में ऐसा ऐसा लिखा है ठाकुर जी का पैर नहीं है तो चलेगा कैसे उपनिषद में है ना हैं? तो महाप्रभु ने प्रमाण दिया चक्षु नहीं है चल चक्षु नहीं है देखता है कान नहीं है तो सुनता है इसका मतलब क्या आप समझा बोलो इसका मतलब सीधा बात है आंखें नहीं तो देखता है क्या है सब बेफालतू बातें है महापौ बोला ये नहीं है महापौ बोला इसका माने ये है उसका तुम्हारा और हमारा मापी का आंखें नहीं है आंखें नहीं है मतलब आंखें नहीं है वो नहीं आंखें नहीं मैं तुम्हारा और हमारा माफी जो आंखें है वो नहीं आंखें नहीं उसका आंखें हैं उसका कान है लेकिन अप्राकित समझा मेरा बात महाप्रभु ने सर्वमत को समझाया देखो कान नहीं है सुनता है आंख नहीं है देखता है इसका मतलब ये है जब प्राकृत कान नहीं है प्राकृत कान नहीं है कान है जिसको प्राकृत चक्षु नहीं है अप्राकित चक्षु है समझा मेरा बात और ब्रह्म संहिता भी सुंदर बताया ब्रह्म संहिता भी हम्म वो बोला ब्रम संगीत में सुंदर बातें हैं जो भगवान अं, जस, आ, आ, अंगानी जस सकलंद्य वित्तीमती पशंति पंती बोल गया श्लोक याद आएगा आ, अंगानी जस्व सकलंद्य वित्तीमती पशंति पंती श्लोक है सुंदर उसमें बताया गया जो भगवान का किसी भी अंगो दूसरे अंगों का काम कर सकता समझा नहीं भगवान का भगवान का कान है सिर्फ सुनने के लिए नहीं भगवान कान से देख भी सकता है ए? इसका मानी है अंगानी जस्व सकल वित्तीमंति पशुंती पंथी कलयंती चिरम जगंती याद हो गया अंगानी जस्व सकल वित्तीमती पशुंती पंथी कलयंत चिरम जगंती भले जिससे सारे अंगों अंग प्रतंगों दूसरे अंग पतंगों का काम कर सकता भगवान यह नहीं कि आंखों देखकर खिप देख सकता है आपका एक एक ऑर्गेन जो है एक एक काम के लिए बना समझा नहीं यस करो आग दे के आप देख सकते हो आग देख के सुन नहीं सकते हो लेकिन भगवान आंख दे के खा सकता है हमारा विचार में है ना दृष्टि भोग लगा दे ऐसी जल्दीबाजी में है दृष्टि भोग लगा दे उसका मतलब क्या है भगवान आंखों से देख ले भजन में जा आपको विश्वास नहीं होगा विश्वास होगा लेकिन आपको बहस बहस करने वाला जो दोस्त है उसको बुलाओ उसको हम बोले जो सांप का सांप का कान देखा सांप का कान देखा कौन देखा सांप का कान सांप का कान किसी ने देखा सांप सांप सांप का कान देखा क्यों नहीं देखा साप का कान क्यों नहीं देखा साप तो सुनता है सुनता नहीं ऐसा करो तो सुनता है तो सांप का जो कान नहीं है तो सुने कैसे क्वेश्चन आता है ना सांप का कान नहीं देखा क्योंकि सांप का कान है नहीं लेकिन दफ़ी तो सुनता कैसे बोले सुनता इसलिए उसका आंख जो है आंखों से देखने का काम और सुनने का कम दोनों हो जाते समझा मेरा बात तो इसीलिए सांप का नाम है औखी सरोवार संस्कृत में साप है, है? साप औखी स्रोवा सांप का दूसरा नाम है औखी स्रोवा मैंने आंखों से सुनता है आंखों से देखता भी है जब जड़ जगत में एक प्राणी का ऐसा अद्भुत गुण है जो आंखों के द्वारा देख भी सकता है सुन भी सकता है तो भगवान के लिए क्यों मानेगो भगवान के लिए मानोगे क्यों नहीं समझा भाई जब जड़ जगत में ऐसा आश्चर्य है तो अपराधिक जगत में क्यों आप मानोगे नहीं समझा सामने रहने से और अच्छा होता मेरा स्फूर्ति नहीं हो रहा वो रहने से काट फूट का सब हो जाता वो सामने नहीं है आप तो विश्वास ही हो आपका आपके ये सब बेकार का जो तर्क है हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर भी भगवत तत् तो बता रहे अभी बात ये है जो सोमनाथ जी में अठारह बार आक्रमण किया मुसलमान राजा महमूद है आक्रमण किया उसका नाम क्या था उस जो जोरी घोरी अठारह बार आक्रमण किया सोमनाथ जी का मंदिर वृंदावन जी का बृंदावन जी भी में आगे बादशाह ने आक्रमण किया है अब उसका कहना है कि ठाकुर जी अगर स्वयं शक्तिशाली है खुद अपने को बता सकते एक मूर्ख का माफिक विचार मूर्ख जैसा बताते हैं अपना बुद्धि इसको हम बोलेंगे तुम जैसा स्टूफिट और नहीं विचार हम बताते हैं देखो आपका ये घर है एक आमड़ा एक आमड़ा में दो तीन घर है समझ लो आपका घर का नौकर आपका घर से आपका घर से कुछ चीज चुराकर किसी जगह छुपा दी उसी घर में लेकिन वो जो चुराया आपका जो जगह है वहां से लेकर वहां रख दिया डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन उसका घर का अंदर ही है समझा नहीं तो अनंत ब्रह्मांडों का जो मालिक है भगवान उसको फेनाइट कंसेप्शन में विचार किया जाए तो आपको लगेगा तो ये चोरी करके डाका डाल के ले जा रहा है लेकिन भगवान का जो अनंत ब्रह्मांड है तो भगवान का ही है वहां से कहीनूर हीरा को चोरी करके ब्रिटिश लोग यहां से ब्रिटेन में ले जाए तो भगवान का कुछ हानि हुआ भगवान का कुछ हानि हुआ।, हुआ भगवान का ही तो है चाहे वो ब्रिटेन में ले जाए चाहे इंडिया में रहे अनंत ब्रह्मांड तो भगवान का ही है अनंत ब्रह्मांड तो भगवान का है तो वो विचार किया उसका मापिक छोटा आदमी है भगवान है इसलिए वो सोचा चोरी हो गया भगवान भगवान खुद रखा कर सकता जब कोहिनूर हीरा को चोरी करके लेके गया मेरा कहना है तुम्हारा मापिक छोटा सा घर में भगवान रहता है कि इन्फिनेटी ब्रह्मांड का मालिक है तो यहां काटा पीटी करे चोरी करे कुछ भी करे मंदिर से ये भगवान का ब्रह्मांडों का बाहर जा सकता कि चोरी करके तो भगवान का ही तो रहा समझे मेरा बात जितना सोना चारी हीरा जबरद सब लेके ऊकी खाएगा हजम कर देगा हीरा जबरत जब पृथ्वी सृष्टि हुआ तब जितना हीरा जबरत जितना संपत्ति था अभी भी उतना ही है ये जो विज्ञान पढ़ता बहुत कम बुद्धि वाले सब समझेगा नहीं बहुत कम बुद्धि वाले समझेगा नहीं कॉमर्स पढ़ते हो तो रिसोर्स मोबिलाईजेशन बोल के एक चैप्टर है रिसोर्स मोबिलाईजेशन उसमें क्या है रिसोर्स को ये जो खोनी का अंदर हीरा है सोना है रुपा है जो कुछ भी है लेकिन उसको निकाल करके रिफाइन करके अब बाजार में बिक्री करते हो लेकिन ये जो पृथ्वी है पृथ्वी में भी सृष्टि का पहले जितना संपत्ति था सोने था हीरा था जबरत था वो कि कम हो गया समझा नहीं मेरा बात वो तो हजम नहीं कर सकता जहां जो कुछ भी खरीद के लेके गया उसका अंदर में केवल अभिमान है ये ये जो तेजोरी में जितना संपत्ति है मेरा है वो तो लॉक करके रखा वो मर जाएगा उसका लड़का ले लेगा ले ले, उसका पोता ले लेगा ले ले। लेकिन है तो वो संपत्ति कि हा हाथ फेरते रहेगा तो जगत में रिसोर्स मोबिलाइजेशन विचार करो तो हम खुल्ला खुला चिल्ला चिल्ला कर बता सकते हैं, जो पृथ्वी जब सृष्टि हुआ तब तो जितना संपत्ति था, आज भी उतना ही संपत्ति है और फ्यूचर में भी उतना ही संपत्ति रहेगा जैसे एनर्जी का थ्योरी है साइंस में हैं? एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड Only you can transfer one energy to another energy. Energy को transfer किया जाता है Mechanical energy ऐसा करो हाथ गर्म हो जाए तो mechanical energy ट्रांसफर्ड into heat energy, एनर्जी है और फिर हीट एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर दू ऐसा करके जगत में देखू कुछ भी कुछ भी एनर्जी देखू सारे कौन सी एनर्जी देखो गाड़ी चलता है कैसे एक चैम्बर होता है कम्बासन चैम्बर उसमें इग्नाइशन होगा उसमें जो गैस निकालेगा वो उसका अंदर में जो ये है उसको फोर्स दे उसको इतना फोर्स दे उसको चक्करा या चक्का चक मैंने इश मु, होता फिर वो आगे का चक्का को घुमाएगा पीछे का फिर आप चलते रहोगे आरसी हो जाने का बात समय हो गया कितना टाइम है तेरे को बज गया कब को जान तो मेरा बात समझा कि नहीं मेरे को बहुत साइंटिफिक वेज में बोलना था बोलना था लेकिन हमारा मूड नहीं था जाना है कभी उसका साथ मुलाकात कर दो इतना विचार करेंगे तो वो पागल बन जाएगा लेकिन आप सामने ये सब सा कुछ ही नहीं हुआ उसको फाट चीज क्या है? बहुत चीज बोलने का था